दूसरे दिन सुबह खगेन महाराज ने मां से पूछा ठाकुर ने तो काशीधाम में कितना सब दर्शन पाया था आपने क्या देखा उत्तर में मां बोली रात में मैं बिछाने पर लेटी हुई थी जाग रही थी अचानक देखती क्या हूं कि वृंदावन के सेठ के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 ठाकुर वह विश्वास नहीं करना चाहता ठाकुर बोले विश्वास करेगा कैसे नहीं सब सत्य जो है अर्थात काशी में मरने से मुक्ति होती है यह सत्य है उस नारायण मूर्ति ने मुझसे दो बातें कही एक तो यह थी ईश्वर तत्व को न जानने से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 यहां के सब जीव चैतन्यमय है कीड़े मकौड़े भी भक्त अभक्त विधर्मी जो भी यहां मरेगा कीट पतंग तक सबकी मुक्ति होगी मैं सच कहती हो मां हां सच ही तो नहीं तो फिर स्थान महात्म्य होता क्या है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 काशी में मरने आई हैं। देखो उनमें कैसा ज्ञान है माया नहीं है मैं देखा तुमने पूर्व बंगवालों के ज्ञान को मां हां उस देश के अर्थात मां के देश के लोगों में ज्ञान नहीं है ताजपुर वालों अर्थात राधु की ससुराल के लोगों को देखो यहां पर उनके मकान हैं फिर भी काशीवास के नाम पर डरते हैं सोचते हैं कि वहीं देश के घर में रहने से मरेंगे नहीं अरे मौत तो साथ साथ लगी ही रहती है मैं सच कहती हूं यहां मरने से मुक्ति होती है मां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 सहास्य हरे देखो तो कहता क्या है काशी में मुझे नहीं मरना है मैं मां कहीं थोड़ा बहुत कुछ प्रत्यक्ष हो तभी तो विश्वास होगा मां यदि मनुष्य महापुरुषों की बात स्वीकार नहीं करेगा तो क्या किया जा सकता है ऋषि मुनि जो कह गए हैं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 उनकी बातें वेद वाक्य हैं उनकी बात पर अगर तुम विश्वास न करो तो फिर क्या करोगे मैं शास्त्रों में कितनी बातें हैं एक कहता है यह दूसरा कहता है वह अब किसकी बात मानी जाए इसीलिए तुमसे पूछता हूं मां सो तो है पंचांग में 20 इंच पानी गिरने की बात लिखी है पर उसे निचोड़े तो एक बूंद जल नहीं निकलता फिर शास्त्रों में बहुत सी बेकार की भी बातें हैं शास्त्रों का इतना पालन भी नहीं किया जा सकता ठाकुर कहते थे वैधी भक्ति कोई भक्ति ही नहीं है जब वृंदावन से लौटकर मैं कामार पुकुर में थी तब इस डर से कि लोग क्या कहेंगे मैंने हाथ से कंगन उतार डाले मैं सोचती जहां गंगा जी नहीं है वहां कैसे रहूंगी गंगा स्नान के लिए जाने का विचार मन में आया मेरे मन में सदैव से गंगा जी के लिए झुकाव रहा है एक दिन मैंने देखा कि सामने के रास्ते से अर्थात भूति की नहर की ओर से आगे आगे ठाकुर आ रहे हैं उनके पीछे नरेन बाबू राखाल बहुत से भक्त कितने ही लोग आ रहे हैं देखती क्या हूं कि ठाकुर के पैरों से जल का फुहारा निकल रहा है और वह लहर मारता हुआ उनके आगे आगे आ रहा है मुझे लगा अरे यही तो सब कुछ है इनके पास पद्मों से ही तो गंगा निकली है मैं झटपट रघुवीर मंदिर के पास के जवा फूल के पेड़ से मुट्ठी मुट्ठी भर फूल तोड़कर गंगा जी में चढ़ाने लगी उसके बाद ठाकुर ने मुझसे कहा तुम हाथ के कंगन निकालो मत वैष्णव तंत्र जानती हो तो मैं बोली यह वैष्णव तंत्र क्या है मैं तो कुछ नहीं जानती वे बोले आज शाम को गौरमणि अर्थात गौरी मां आएंगी उससे सुन लेना उसी दिन शाम को गौर दासी आई उससे सुना स्वामी चिन्मय है योगीन मां जब कामार पुकुर गई तो मां ने उनसे इस घटना का वर्णन करके कहा था इस पीपल पेड़ के तने के पास ठाकुर उस समय खड़े थे अंत में देखा ठाकुर नरेंद्र की देह में मिल गए फिर योगेन मां से वे बोली यहां की धूल ग्रहण करो और प्रणाम करो जब यह बात स्वामी जी के कानों में पहुंची थी तब उन्होंने कहा था यह बात अर्थात स्वामी जी की देह में ठाकुर के प्रवेश करने की बात मुझे बताना ठीक नहीं हुआ इस कली काल में बस सत्य के प्रति निष्ठा रहने से ही भगवान लाभ होता है ठाकुर कहते थे जिसने सत्य को पकड़ रखा है वह भगवान की गोद में सोया हुआ है दक्षिणेश्वर में ठाकुर की बीमारी के समय उन्हें रोज जो दूध में देती थी वह अच्छी तरह कर देती थी और एक सेर दूध रहने पर उन्हें बताती थी आधा सेर कम करके बताती थी ठाकुर को एक दिन पता चल गया बोले यह क्या सत्य को पकड़े रहना यह जो ज्यादा दूध पी रहा हूं इसी से पेट की बीमारी हुई है बस ज्यों ही बात मन में आई कि उस दिन पेट खराब हो गया उनके लिए तो सब कुछ संभव था हमारे लिए वह सब कहां है अंत में मैं बोला मां मैं यह सब जो पूछता हूं और इस प्रकार जो बात करता हूं तो मुझे उस सब की कोई विशेष चिंता नहीं है मेरे मन का भाव अलग प्रकार का है मैं खुद जानना चाहता हूं कि तुम्हें जो मैं मां कहकर पुकारता हूं सो तुम मेरी अपनी मां हो कि नहीं मां अपनी मां नहीं तो क्या तुम्हारी अपनी ही तो मां हूं मैं तुमने तो कहा पर मैं यह बात अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा हूं जन्म देने वाली मां को जैसे मैं अपने आप ही मां के रूप में जानता हूं वैसा तुम्हारे साथ भला कहां होता है मां आहा हुई न बात फिर दूसरे ही क्षण कहने लगी वे ही मां बाप हैं बेटा वे मां बाप बने हैं काशीधाम, 16, 12, 1912, संध्या 7 बजे मां अपने कमरे में लेटे लेटे ही बातचीत कर रही हैं मैंने भक्तों को होने वाले दर्शन की बात उठाई और पूछा मां लोगों को ये जो दर्शन आदि होते हैं वे सब क्या भाव में होते हैं या इन्हीं आंखों से मां सभी भाव में होता है पर मैंने कामार पुकुर में इन्हीं आंखों से देखा था राधु की उम्र की अर्थात 11-12 साल की एक गेरुआ धारी लड़की को सिर पर रूखे बाल थे गले में रुद्राक्ष की माला थी मैं जहां जाती वहीं वह साथ साथ जाती अभी सामने तो अभी पीछे फिर जब बेलूड़ में तब वह नीलांबर बाबू के मकान में था पंचतपाकी, की योगेन अर्थात योगीन मां भी साथ थी उस साधना के बाद वह कहीं गायब हो गई फिर उसे नहीं देखा मैं तपस्या की क्या आवश्यकता है मां तपस्या जरूरी है देखो ना जोगेन अभी भी कितना उपवास करती है बड़ी तपस्वनी है गोलाब को जप में सिद्धि है नरेन अर्थात स्वामी विवेकानंद की मां मुझे देखने आई थी नरेन ने उससे कहा तुमने शायद तपस्या की थी इसीलिए विवेकानंद को पुत्र के रूप में तुमने पाया फिर और तपस्या करो हो सकता है और एक मिल जाए मां ने पंचवटी में ठाकुर की तपस्या की बात कही इस पर मैं बोला व्याकुलता के कारण उन्हें होश नहीं रहता था गंगा का ज्वार सिर पर से निकल जाता था तुम उनकी बात क्यों कह रही हो पंचतपा आदि करके शरीर को कष्ट देना क्या ठीक है मां पार्वती ने भी तो शिव को पाने के लिए कष्ट किया था मैं शिवजी ने भी तो किया था ध्यानस्थ होकर मां हां पर लोगों के लिए यह सब करना पड़ता है नहीं तो वे लोग कहेंगे अरे ये तो हमारी ही तरह खाते पीते हैं फिर पंचतपा आदि तो स्त्रियों के लिए है स्त्रियां क्या व्रत आदि नहीं करती मैं हां समझा जैसे व्रत किए जाते हैं वैसे ही यह सब भी व्रत है मां ठाकुर ने सब प्रकार की साधनाएं की थीं। कहते मैंने सांचा बना दिया अब तुम लोग उसमें डालकर गढ़ लो मैं सांचे में डालने का क्या अर्थ भूदेव अर्थ है ठाकुर का चिंतन करना मां इसने समझा है सांचे में ढालने का मतलब है ठाकुर का ध्यान और चिंतन करना ठाकुर का चिंतन करने से ही सब प्रकार के भाव मिल जाएंगे उन्होंने जो कुछ किया सब का चिंतन करना होगा ठाकुर कहते जो मेरा स्मरण करता है उसे कभी भी खाने पीने का कष्ट नहीं रहता मांकू क्या उन्होंने स्वयं ऐसा कहा था मां हां यह उनके मुंह की बात है उनका स्मरण करने से कोई दुख नहीं रहता देख नहीं रही हो उनके सभी भक्त आनंद में हैं। उनके भक्तों के समान और कहीं देखने को नहीं मिलते यह देखो ना काशी में कितने साधु देख रही हूं पर उनके भक्तों के समान इनमें भला कौन है मैं उसका कारण है मां मानो अभी ही एक बाजार उठा है उसके सारे चिन्ह आदमी आदि अभी भी विद्यमान है ठाकुर के अंतरंग भक्त सब अभी भी हैं लगता है वे पास ही हैं ज्यादा दूर नहीं गए हैं पुकारने से ही उनका उत्तर मिलेगा मां कितने लोग तो उत्तर पा भी रहे हैं मैं कृष्ण राम ये सब लगता है कितने पहले के हैं मानो उत्तर पाने के लायक नजदीक नहीं हैं। मां हां ठीक कहते हो मैंने काशीपुर उद्यान भवन की बात चलाकर कहा ऐसे स्थान में अब कोई साहब रह रहा है मां काशीपुर का बगीचा उनकी अंतिम लीला का स्थान रहा है कितनी तपस्या ध्यान समाधि वहां हुई है उनकी महासमाधि का स्थान है सिद्ध स्थान है वहां ध्यान करने से व्यक्ति सिद्ध होता है ठाकुर यदि उनको अर्थात मालिकों को सपना देकर स्थान दिलवा दे तो बात बन जाएगी इसी काशीपुर में एक दिन निरंजन अर्थात स्वामी निरंजनानंद और अन्य लड़कों ने खजूर का कच्चा रस पीने की योजना बनाई मैं देखती क्या हूं कि ठाकुर भी उन लोगों के पीछे पीछे जा रहे हैं दूसरे दिन जब मैंने उनसे इसकी चर्चा की तो बोले वह सब तुम्हारी कल्पना है रसोई के धुएं से तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया है इस घटना का जरा विस्तार से वर्णन नीरज महाराज की माता ने श्री मां से इस प्रकार सुना था ठाकुर उस समय काशीपुर के उद्यान भवन में अत्यंत बीमार थे इतने कमजोर हो गए थे कि बिस्तर पर ही पड़े रहते थे स्वामी जी अर्थात विवेकानंद जी और अन्य भक्तगण सब समय उनकी सेवा में जुटे हुए थे एक दिन उन लोगों ने ठीक किया कि संध्या समय बगीचे के एक कोने से खजूर पेड़ से रस निकालकर पिएंगे ठाकुर को उन लोगों ने इस संबंध में कुछ नहीं बताया शाम के समय वे लोग उस पेड़ की ओर गए श्रीमा तब उसी मकान में रहती थीं। उन्होंने अचानक देखा कि ठाकुर तीर के वेग से नीचे गए मां यह देख चौंक उठी सोचने लगी यह क्या संभव है जिन्हें करवट बदलने तक में मदद लेनी पड़ती है वे ऐसा कर सकते हैं पर आंखों देखे को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता तब वे ऊपर ठाकुर के कमरे में गई देखा ठाकुर बिस्तर पर नहीं है कमरा खाली है मां भय से विहल हो उठी और चारों ओर उन्हें खोजने लगी उन्हें न पा वे नीचे अपने कमरे में लौट आई और विषम चिंतातुर हो सोचने लगी यह क्या खट गया भला कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा ठाकुर पहले की ही तरह तीर की गति से अपने कमरे में लौट आए बाद में मां ने जब उनके पास जाकर इस संबंध में पूछा तो वे बोले तुमने देख लिया क्या फिर कहा लड़के लोग यहां आए हैं बच्चे हैं आनंद मनाते हुए वे लोग इस बगीचे के एक कोने के खजूर के पेड़ का रस पीने जा रहे थे मैंने देखा उस पेड़ के नीचे एक काला नाग बैठा है वह इतना क्रोधी है कि सबको डस लेता लड़कों को यहां मालूम नहीं था इसीलिए मैं दूसरे रास्ते से वहां गया और सांप को बगीचे से भगा आया उससे कह आया और कभी यहां मत आना मां तो यह सुनकर अवाक हो गई ठाकुर ने उस समय इस घटना के बारे में किसी से कहने को मना किया था